महिलाओं के विशिष्ट स्थान पर प्रिय धर्म स्वामी अब्दुल्बहा द्वारा प्रकट की गई पाटी 28 अगस्त 1913 मेरी प्रिय पुत्री तुम्हारे भावपूर्ण और प्रभावपूर्ण पत्र को मैंने वाटिका के पेड़ की ठंडी छाव में पढ़ा जबकि मंदमंद पवन हिलोरे ले रही थी शारीरिक आनंद के साधन दृष्टि के सामने फैले हुए थे और तुम्हारा पत्र आत्मिक आनंद का कारण बना वस्तुतः मेरा कहना है कि यह पत्र नहीं बल्कि फूलों तथा रत्नों से सुशोभित एक गुलाब का गुलदस्ता था इसमें स्वर्ग की मधुर सुगंध थी और इसके उज्जवल शब्दों से दिव्य प्रेम की समीर बह रही थी चूंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं आथ मैं यहां पर संक्षिप्त निर्णयात्मक और व्यापक उत्तर दूंगा जो निम्न प्रकार है बहाउुल्लाह के इस प्रकाशन युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है किसी भी क्षेत्र में वे पीछे नहीं रहेंगी उनके तथा पुरुषों के अधिकार सर्वांग एक समान है वे राजनीति की सभी प्रशासनिक शाखाओं में प्रवेश करेंगी वे सभी बातों में ऐसी सफलता प्राप्त करेंगी जो मानवता के संसार में सर्वोच्च स्थान माना जाता है और सभी मामलों में भाग लेंगी तुम आश्वस्त रहो वर्तमान स्थिति से तुम घबरा मत जाना निकट भविष्य में स्त्री जगत सर्वगौरवमय तथा सर्वदीप्तिमान बन जाएगा क्योंकि परम पूज्य बहावल्लाह की यह इच्छा है चुनाव के समय मत देने का अधिकार स्त्रियों का अहरणीय अधिकार है और सभी मानव विभागों में स्त्रियों का प्रवेश एक काट्य और अखंडनीय तथ्य है कोई भी व्यक्ति इसमें बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता परन्तु कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें भाग लेना स्त्रियों के लिए उचित नहीं उदाहरण स्वरूप जब समाज शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध बचाव के जोरदार उपाय कर रहा हो तो स्त्रियों को सैनिक सेवा से छूट प्राप्त है यह संभव है कि किसी समय युद्धपसंद और खुंखार कबीले इस अभिप्राय से किसी नगर पर हमला कर दे कि वे अधिक से अधिक लोगों का वध करें ऐसी परिस्थिति में बचाव आवश्यक है परंतु ऐसे बचाव कार्य की व्यवस्था करना तथा उसे कार्यान्वित करना पुरुषों का काम है स्त्रियों का नहीं क्योंकि उनके हृदय कोमल होते हैं और चाहे वह बचाव के लिए ही क्यों न हो वे हत्याकांड की विभत्सता के दृश्य को सहन नहीं कर सकती ऐसे और इस प्रकार के अन्य कार्यों से स्त्रियों को छूट दी गई है जहाँ तक न्याय मंदिर की संरचना का संबंध है बहावल्लाह ने पुरुषों को संबोधित किया है हे न्याय मंदिर के पुरुषों परंतु जब इसके सदस्यों का चुनाव होना होगा तो स्त्रियों का अधिकार यहाँ तक कि मतदान और उनकी आवाज का संबंध है उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं जब स्त्रियाँ उन्नति के शिखर बिंदु पर पहुंच जाएगी तब समय स्थान और उनकी महान क्षमता की आवश्यकता के अनुसार उनको असाधारण विशेषाधिकार प्राप्त होंगे इस बारे में तुम निश्चित रहो परम पूज्य बहावल्लाह ने स्त्रियों के हित को बड़ी शक्ति प्रदान की है तथा स्त्रियों के अधिकार और विशेष अधिकार अब्दुल बहा के महान नियमों में से एक है तुम निश्चिंत रहो कि शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब स्त्रियों को संबोधित करते हुए पुरुष कहेगे आप धन्य है आप धन्य हैं निसंदेह आप में से प्रत्येक उपहार के योग्य हैं वस्तुतः आप अपने शीशों के अनंत गौरव के मुकुट से सुसज्जित करने की पात्र हैं क्योंकि विज्ञानों तथा कलाओं सद्गुणों तथा संपूर्णताओं में आप पुरुष की समानता प्राप्त कर लेंगी और यहाँ तक कि हृदय की कोमलता दया और सहानुभूति की प्रचुरता का संबंध है आप श्रेष्ठ हैं